स योग नए आयाम टाक्स क्या पूना इंडिया डिस्कोर्स नंबर फोर के स्वचेतन सेल्फ कांस और स्व अचे आठवा सूत्र है स्व चेतना से योग का प्रारंभ होता है और स्वर के विसर्जन से अंत स्वचेतन होना मार्ग है स्वयं से मुक्त हो जाना मंजिल स्वयं के प्रति होश से भरना साधना है और अंततः था रह जाए स्वयं खो जाए ये सिद्धि है स्वयं को जो नहीं जानते वे तो पिछले ही हुए हैं जो स्वयं पर ही अटक जाते हैं वे भी पिछड़ जाते हैं। जैसे सीढ़ी पर चढ़कर कोई अगर सीढ़ी पर ही रुक जाए तो चढ़ना व्यर्थ हो जाता है सीढ़ी चढ़ने भी पड़ती है और छोड़ने भी पड़ती है मार्ग पर चलकर कोई मार्ग पर ही रुक जाए तो भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता मार्ग पर चलना भी पड़ता है और मार्ग छोड़ना भी पड़ता है तब मंजिल पर पहुंचता है मार्ग मंजिल तक ले जा सकता है अगर मार्ग को छोड़ने की तैयारी हो और मार्ग ही मंजिल में बाधा बन जाएगा अगर पकड़ने का आग्रह स्वयं के प्रति होश से भरना सहयोगी है स्वयं के विसर्जन के लिए लेकिन अगर स्वयं को ही पकड़ लिया जाए तो जो सही सहयोगी है वही अवरोध हो जाता है इस सूत्र को समझना बहुत शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वयं को पाने की तो हमारी उत्कट आकांक्षा होती है लेकिन स्वयं को खोना एक कठिन बात है इसलिए बहुत से साधक योग के सातवें सूत्र तक आते हैं आठवें सूत्र पर नहीं आ पाते सातवें सूत्र तक हमारे अहंकार को कोई भी बाधा नहीं सातवें सूत्र तक की यात्रा इको सेंट्रिक है अहंकार केंद्रित है इसलिए सातवें सूत्र तक साधक से अगर कहें कि धन छोड़ दो तो साधक धन छोड़ देगा कहीं कि परिवार छोड़ दो तो परिवार छोड़ देगा कहें कि यश छोड़ दो महत्वाकांक्षा तो छोड़ दो सिंहासन छोड़ दो सब छोड़ देगा लेकिन सब छोड़ने के पीछे मैं मजबूत होकर चला जाता साधना में भी उत्सुक होना इसीलिए कि वो मैं और निखर जाए साधना में भी इसीलिए लगेगा कि मैं कुछ खोजूं, जाऊं परमात्मा को भी इसीलिए खोजेगा कि कहीं मैं परमात्मा के बिना न रह जाऊ सातवी तक आने में अर्जन कठिनाई नहीं असली कठिनाई सातवी के बाद आठवें सूत्र को समझने क्योंकि आठवा सूत्र स्वयं को खोने का सूत्र है स्वयं के विसर्जन का सूत्र सातवें सूत्र तक सिद्धियां मिल सकती हैं शक्तियां मिल सकती हैं सातवें सूत्र तक अपार ऊर्जा अपार शक्ति का जन्म हो जाएगा लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है सातवें सूत्र तक स्वयं से ही मिलन होगा स्वयं से मिलन भी छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात लेकिन पिछले छह सूत्रों की दृष्टि से बड़ी बात आठवें सूत्र की दृष्टि से बड़ी बात नहीं स्वयं को पाल लेना भी बहुत कठिन है, स्वयं को भी पूरा जान लेना बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन स्वयं को खोना और विसर्जित करना है अगर एक व्यक्ति काराग्रह में कैद हो तो काराग्रह से मुक्त होने के लिए पहली शर्त तो यही होगी कि वो जाने कि काराग्रह न कैद है अगर उसे ये पता जिना हो कि वो तो काराग्रहण कैद है तब तो कारग्रह से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं पहली शर्त होगी कारग ग्रह ऐसी मुक्त होने की ये जानना कि ग्रह दूसरी होगी कि कारग ग्रह ठीक से पहचानना की कारग्रह क्या है कहा है दीवार कहा है द्वार कहा है मार्ग कहा है कहा है सिंचे कहा है कमजोर रास्ता कहा सकता है कहा पहार दूसरा सूत्र होगा कारक ग्रह से पूर्णतः परिचित होना कारक ग्रह के प्रति पूरी तरह सचेतन होना तब कहीं कारग्रह छुटकारा हो मनुष्य के गहरे व्यक्तित्व में स्वा ग्रह सेल्फ में अहंकार ही ग्रह छोटा कारग्रह बड़ा है बड़ी शक्तियों से भरा है बड़े खजाने डूबे पर है कारत्य उसके बाहर और विराट का विस्तार है जहां स्वतंत्रता है जहां मुक्ति है पहले तो हमें इस अपने ही कोई पता नहीं है कि कितना बड़ा क्या है इसका पता लगाना साथ में सूत्र तक पूरा होता है और जब इसका पूरा पता लगता है तो खतरा है बड़ा वो खतरा आपसे कहू वही खतरा जो पार कर ले वो आठवीं सूत्र को समझ पाएगा जैसे ही पता चलता है कि इतनी संपत्तियां इतने इतने खजानों का मैं मालिक हूं वैसे ही काराग्रह काराग्रह नहीं सम्राट का मै मालूम बने अगर एक कैदी को भी ये पता चल जाए कि काराग्रह में इतने खजाने बड़े इतना सोना है इतनी संपदा है अगर उसको भी काराग्रह के खजानों का पता चल जाए तो शायद वो भी ये बात इनकार कर दे काराग्रह महल है सम्राट का और शायद ये खजाने भी उसे अब काराग्रह से बाहर जाने के लिए बाधा बन जाए हो सकता है पहरेदार इतना ना रोक सके होते और जंजीरें इतना ना रोक सकती हो सकता है सारा इंसान काराग्रह का न रोक सका होता उसे बाहर जाने से लेकिन काराग्रह में मिले खजाने रोक सकते जिस दिन हमें अपने स्वयं की पूरी संपदा का अपने स्वयं के पूरे सुख का अपने स्वयं की पूरी शक्ति का पता चलता है उस दिन ये खतरा है कि हम भूल जाए कि ये स्वास्थ बड़ी छोटी भूमि बड़े अनंत भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा ये ऐसे ही है जैसे किसी मिट्टी के घड़े में पानी भर के सागर में छोड़ दिया हो वो मिट्टी के घड़े के भीतर पानी है सागर का ही लेकिन सागर के बाहर उस मिट्टी के घड़े के बाहर जो सागर है उससे क्या पीड़ना है हम भी मिट्टी के घड़े बहुत भीतर वही है जो परमात्मा का है सागर का ही है लेकिन बाहर जो है उसका क्या उसकी क्या तुलना तो के घड़े को ये ये जो सेल्फ है, ये जो मैं ये जो है, का भाव है ये जो इगो है अहंकार है ये लेकिन जिस दिन स्वयं की पूरी गरिमा का पता चलता है उस दिन मिट्टी का गड़ा सोने का गड़ा हो जाता है तोड़ना बहुत मुश्किल है इसलिए बहुत बार साधक को अद्भुत करने के अहंकारों का जन्म होता है बहुत बात। साधना के पथ पर चलने वाले को जो अंतिम चीज अखीर में रोक लेती है वो वो जगह है जहाँ उस काम में सोयों का हो जाता है जहाँ उसे लगता है कि मैं अनंत जीवन अनंत ज्ञान अनंत शक्ति का मालिक हूँ घोषणा उसके भीतरी मैं की बड़ी गहरी घोषणा बन जाती जो इस पर रुक जाते हैं वे साथ में सूत्र पर रुक जाते हैं और जो रुक जाना वैसा ही है जैसे कोई आदमी अपने मंजिल के करीब आके और द्वार पर रुक जाए सारा रास्ता तय करे और मंदिर से बाहर ठहर जाए ऐसा होता भी है हजारों मील आदमी चल लेता है और मंदिर के पास आके एक, एक कदम उठाना मुश्किल हो है। हजारों मील है जब तक दूर होती है मंदिर तब तक, तक दौड़ लेता है जैस जैसे जैसे-जैसे अक्सर ऐसा हुआ है कि लोग मंदिरों के बाहर आते विश्राम को चले गए अनेक साधक सातवें सूत्र पर आके अटक जाते आठवा सूत्र छ बड़ी छलाट स्वयं को पानी की बात बहुत बड़ी नहीं स्वयं को खोने की बात बहुत बड़ी फिर मन में सवाल उठता है कि स्वयं को खोना किसी स्वयं ही न होंगे तो जो भी होगा उसका क्या प्रयोजन है क्या अर्थ स्वयं ही न होगा तो फिर क्या होगा मोक्ष क्या होगा परमात्मा क्या होगा योग क्या होगा धर्म स्वयं के लिए मुक्ति खोजी जा सकती है स्वयं से मुक्ति बात फ्रीडम फॉर दिल्फ स्वयं के लिए मुक्ति तो आसान है मन करता है कि मैं स्वयं हो जाऊ लेकिन फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ, स्वयं से मुक्ति वहां जाके एकदम लटकाव आ जाता है मन वहां आप भी सलाम की तैयारी लेकिन के पास मार थे जिनसे उस आखिरी खिलांग को तो भी पूरा किया जाता सातवें सूत्र के बाद आठवें सूत्र में प्रवेश के लिए जो सबसे बड़ी खूबसूरत होती है वो होती है खूबसूर होती मैं क्या हूं यह सातवें सूत्र तक पता चल जाता क्या हूं मैं कहा तक तो हूँ ये साथ में सूत्र तक पता चल जाता है लेकिन मैं हूं एक साथ में सूत्र तक पता नहीं चलता इसकी खोज की आज मूत्र बनती लेते मैं और जितना गहरे हम खोजते हैं उतना ही हम पाते हैं कि यहां भी मेरा अंत नहीं यहां ही मैं हूं और आगे भी ब्यान मैं बियान खोज चलती जाती है खोज चलती जाती है और सब सीमाएं टूट जाती है और आखिर पता चलता है कि जो भी है वो सभी कुछ में है जिस दिन मुझे पता चलता है कि जो भी है वो सभी कुछ में है उस दिन में नहीं, नहीं बचता क्योंकि तू नहीं बचता कोई तू नहीं रह जाता बाहर तो सभी कुछ में है फिर कोई तू नहीं रह जाता जगह अठारह की क्रांति के समय एक सन्यासी को अंग्रेज सिपाहियों ने मार डाला था वो तीस वर्ष से मौन था चुप था लोगों ने उससे पूछा था कि चुप्पी क्यों ले रहे हो मौन क्यों हो रहे हो तो उसने कहा था जो मैं कहना चाहता हूं वो कह नहीं सकता हूं क्योंकि शब्द अस्मत थे और जो मैं कह सकता हूँ उसे कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो व्यक्ति इसलिए चुप हो गया फिर वो साल चुप चुप मौन भटकता रहता था रात गुजर रात में रास्ते से अंग्रेज के पाइलों की चामनी थी उन्होंने उसे कोई डिटेक्टिव कोई जासूस समझते पकड़ लिया उससे बहुत पूछा कि तुम कौन हो लेकिन जब उससे पूछते थे तुम कौन होकर तो वो भटकता था वो मौन का उत्तर नहीं दे सकता था और कौन ने इसका उत्तर अब तक किसने दिया उत्तर दिया ही नहीं जा सका जब उत्तर मिलता है तब तक मैं खो जाता है और जब तक मैं होता है तब तक उत्तर नहीं तो जो पहेली है वो अब तक हल नहीं हो पाई कभी हल होगी भी, भी, भी नहीं वो खोजने वाला जब खत्म हो जाता है तब उत्तर मिलता है तब उत्तर का कोई मतलब नहीं है। और जब तक वो खोजने वाला मौजूद रहता है तब तक उत्तर मिलता नहीं तब तक उत्तर दिया नहीं जा सकता क्योंकि मिलता ही नहीं वो हंसता था, था उतने सिपाही नाराज होते थे समझे उसकी छाती तीस साल का मौन उसने मरते वक्त तोड़ा था बड़ा अजीब था उसके तीस साल का मौन का टूटना और जो उत्तर दिया था वो और भी था क्योंकि पूछ रहे थे वे सिपाही की कौन हो तुम इसका उत्तर दिया मरते वक्त खोल के वो उठे हंसा था और उसने उपनिषि के महावाक्य का प्रयोग किया था और मारने वाले संगीन भोकने वाले अंग्रेज सिपाही से कहा था तत्व श्वेत के तुम।, तुम भी वही हो श्वेत केतु तुम भी वही हो पूछा था कौन हो तुम मरते वक्त उत्तर दिया था तुम ही वही हो मैंने कहा था कि मैं कोई कहा कि तुम ही वही हो बाकी छोड़ दिया वो अंडर वही हूं उसे छोड़ दिया क्यूँकी कोई कहे वही हूं अब वो बचा ही नहीं इसलिए उत्तर बड़े चक्कर से दिया था बहुत रंग दबाउ था कहा कि तुम ही वही हो डेट आर डाउड पता नहीं, नहीं है कि भाई समझे नहीं समझे मुश्किल ये है कि समझे हो मैं कौन हूं इसकी खोज अंत तक मैं का विसर्जन बन जाती इसकी खोज सातवें सूत्र के बाद भी हो सकती इसके है इसके पहले बहुत कठिन है सातवें सूत्र के बाद सरल है पूछ सकते, सकते हैं हम तो जब जान गए हैं प्रकाश से भर गए पूछ सकते हैं कौन, और यही प्रश्न एकमात्र धार्मिक प्रश्न इसका उत्तर कभी ही मिल जाता ऐसा नहीं कि आपको उत्तर मिल जाता है कि आप परमात्मा हो जब तक ऐसा उत्तर आए समझना आपकी स्मर के उत्तर दे रही शास्त्र पढ़े बोल पढ़ेंगे शब्द सुनेंगे वही बोल रहे सिद्धांत सीखेंगे हल नहीं होगा सिद्धांत होगा इसलिए आठने का उत्तर अगर आपका मन दे दे कि ब्रह्म हो या मैंने अभी कहा तू आपने यदि पढ़ा पूछे आपने से की मैं और मन कह दे वही हो इससे हल नहीं हो जब तक आप उत्तर दे सकते हो तब तक उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है सिर्फ कब है नेट्रॉन ये प्रश्न इतना गहरा बन जाए कि आपके भीतर उत्तर उठे ही में बस प्रश्न ही रह जाए प्रश्न ही रह जाए साइलेंट क्वेश्चनिंग भी रह जाए श्वास पूछने लगे मैं कौन रोआ रोआ पूछने लगे मैं कौन ढलकन ढलकन पूछने लगे मैं कौन उठते बैठते चलते पूछते न पूछते प्रश्न मन में गूंजने लगे कि मैं कौन और उत्तर कोई भी ना हो उत्तर है ही नहीं क्योंकि अगर उत्तर ही आपके पास हो तब तो पूछने की कोई जरूरत नहीं लेकिन हम सबके पास उत्तर इसलिए आठ में सूत्र में समस्त शास्त्र बाधा बन जाते समस्त ज्ञान बाधा बन जाता है वो जिसको हम नॉलेज कहते हैं ज्ञान कहते हैं जो हमने सीखा है समझा है याद किया है वो सब बाधा बन जाता है श्रेष्ठतम ही वचन बाधा बन जाते गीता कुरान, बाइबल सब बाधा बन जाते जो भी हमने पढ़ा जो भी हमने सीखा है वो इस आत्म क्षेत्र में बाधा देने लगता है क्योंकि हमारी उस मत की उत्तर देती है कि ये हूं मैं ये हूं मैं ये हूँ इन सब उत्तरों को तोड़ डालना पड़ेगा ये कोई उत्तर हमारे नहीं जिन्होंने दिए होंगे उन्होंने जान कर दिए जिन्होंने दिए होंगे उन्होंने समझ कर दिए लेकिन ये उत्तर हमारे नहीं है ये उत्तर मेरा नहीं है ये जानना मेरा नहीं ये है, ये बारोद है उधार है बासा है। इस आठवें सूत्र के पहले सब ज्ञान छोड़कर मनुष्य को पुनः अज्ञानी हो जाना पड़ता और जो अज्ञानी बोले तो समर्थे ये अज्ञानी बहुत और कहता है सुक्रात ने एक छोटा सा अच्छा विभाजन किया है वो लोग जो आठवें सूत्र के करीब पहुंचे उनमें से शुक्रांत एक शुक्रांत को गांव के कुछ लोगों ने आकर कहा कि जयती की देवी ने घोषणा की है कि शुक्रा से बड़ा ज्ञानी और कोई भी नहीं ने आके कहा कि दे की देवी का वचन है कि सुख्राट तो से बड़ा ज्ञानी और कोई भी आप क्या हैं सुखराज ने कहा जरूर कहीं कोई भूल हो गई क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ सुखराज से बड़ा अज्ञानी और कोई भी नहीं उन्होंने कही तो बड़ी मुश्किल होगी अब हम अगर देवसी की देवी की बात माने की शुक्राट ज्ञानी है तो सुक्राज की बात माननी पड़ेगी और शुक्राट कहता है सुक्राट से बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं और अगर हम सुक्राट की बात मोने कि सुखराज से बड़ा अध्ययन जन्सी तो का वचन क्या होगा मुश्किल में डाल दिया सुखराज सुखराज ने कहा हमारा काम मुश्किल में डालना हम भी बहुत तो मुश्किल में पड़े तब यहां तक आ पाए और का कहा हम क्या सुने तो सुखराज ने कहा जाके वापिस जन्सी की से वापिस दे से पूछो वे वापिस गए और उन्होंने डेलसी की देवी से पूछा कि शुक्रा तो कहता है कि उससे बड़ा और कोई भी नहीं और आप कहती हूँ कि वो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है की देवी ने कहा इसीलिए इसीलिए इसीलिए कहती हूँ कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं क्योंकि जिसको अपने अज्ञान का पता चल गया वो ज्ञान के द्वार पर खड़ा हो गया उन्होंने सुकरात करवा कि देवी कहती है इसीलिए अब तो ये पहल, पहली पहेली और भी उलझ गए वो कहती है इसीलिए सुकरात अपने को अज्ञानी कह सकता है तो वो के द्वार सुखरात ने साम किया तुम जब मुझसे आके कहे तो मैंने भी सोचा कि देवी की दे थी कि देवी को ये भ्रम कैसे हो गया लेकिन उसका वचन बहुत अर्थपूर्ण उस वचन में उसने यही कहा था सुक्रा महाज्ञानी उसने कहा था ज्ञानी और मुझसे कोई बड़ा ज्ञानी है या नहीं तो <laughs> मैंने मैं एक एक ज्ञानी से जाकर पूछा सब सवालों के जवाब उनके पास थे सिर्फ एक सवाल का जवाब उनके पास में था कि तुम कौन भरोसा जवाब न था तो मैंने पूछा कहा कैसे जिन्हें अभी ये भी पता नहीं कि हम कौन है उनके और पता होने का मतलब भी क्या है जो भी ये भी नहीं जान पाए की वे कौन है वे और क्या जान पाए तो वो ग्राम के एक एक ज्ञानी के पास आके लौट आया और उसने कहा कि देवी बहुत होशियार उसने कहा की सुखराज से बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं इसका कोई मतलब इतना ही है गाँव में अज्ञानी तो सभी है सिर्फ सुखराज को इतना ज्ञान है कि उसे अज्ञान का पता है। और, और कोई बात नहीं इतना ज्ञान भी में किसी को को नहीं साथ सूत्र पार वही कर पाएगा जो अपने अज्ञान को अनुभव करे जाने कि मुझे कुछ भी पता नहीं ये भी पता नहीं कि मैं कौन और जब ये गहन रूप से जाना जा है सघन तब इसकी पीड़ा बहुत अद्भुत है ये रोय रोय और पोय पोय इसकी पीड़ा फैस जाती है मैं कौन तब ये प्रश्न नहीं बन जाता तब ये कोई इंटेलेक्चुअल इंक्वा नहीं रहती तब यह कोई बौद्धिक सवाल नहीं रहता जिसका कोई जवाब है कहीं तब ये प्राणों की अकुलत ये प्राणों की प्यास तब ये प्राणों की सतत धुन बन जाती सतत प्राणी होने लगते हुए किसी एक जिज्ञासा से और जब कहीं पर उत्तर नहीं मिलता और कहीं कोई उत्तर है नहीं जो कहीं से उत्तर पा लेगा वो अपने को धोखा देगा कहीं कोई उत्तर नहीं जब कहीं पर उत्तर नहीं मिलता और प्रश्न पीड़ा बनाए चला जाता है और पालन कर देता है विक्षिप्त कर देता है भीतर जब प्रश्न ही प्रश्न रह जाता है उत्तर की आशा भी, भी, भी जाती है उत्तर की संभावना भी मिट जाती है उत्तर की अपेक्षा भी मिट जाती है उत्तर मिलेगा इसकी संभावना भी मिट जाती है जब प्रश्न ही रह जाता है बल्कि कहना चाहिए जब पूछने वाला और प्रश्न एक ही हो जाता है उस क्षण प्रश्न भी खो जाता है उत्तर नहीं मिलता प्रश्न भी गिर जाता है निश्चित उस क्षण में आदमी सातवें सूत्र से में, में प्रवेश कर जाता उस क्षण को ये नहीं कहता कि मैं कौन हूँ मुझे वो बताओ जो मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं नानक गए हैं और मक्का के मंदिर के बाहर सो गए उनके पैर मक्का के पवित्र पत्थर की तरफ है पुजारियों ने आके पैर हटाओ ना समझ इतना भी तुझे तो पता नहीं कि पवित्र पत्थर की तरफ पैर नहीं करने चाहिए परमात्मा की तरफ पैर करता तो नानक ने कहा कि मैं भी बड़ी मुश्किल में हूँ तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां परमात्मा ना हो पकड़ो मेरे पैर और उस तरफ कर दो जहां परमात्मा ना हो वे मुला वे बहुत मुश्किल में पड़ गए ये हिम्मत वे भी न कर पाए की नानक के पैर कहीं और करे क्योंकि परमात्मा सब चके जिस दिन ये मैं कौन हूँ प्रश्न भी गिर जाता है उस दिन ये सवाल नहीं रह जाता मैं कौन हूँ उस दिन अगर कोई पूछे भी तो हम यही पूछेंगे कि मैं कौन नहीं हूं सभी कुछ नहीं। उस दिन वो जो दीवार है बीच की सेल्स की वो विसर्जित हो जाती है वो गिर जाती है वो बिल्कुल ड्रीम स्वप्न की दीवार है विचार की दीवार है स्मृतियों की दीवार है मान्यता की दीवार है माना है कि मैं हूं ऐसा इसलिए वो दीवार है वो गिर जाती है उसके गिरते ही व्यक्ति अनंत के साथ एक हो जाता है तब सेल्फ सेंट्रिक स्व विसर्जित हो जाता है ऐसा नहीं कि आप मिट जाते हैं ऐसा नहीं कि आप समाप्त हो जाते हैं नहीं आप तो होते ही और भी पूर्णता से होते लेकिन आप मैं नहीं रह जाते आप सब हो जाते आप तब नहर नहीं रह जाते सागर हो जाते आप तब दूर नहीं रह जाते विराट हो जाते आप आपकी तरह मिल जाते हैं और परमात्मा की तरह हो जाते इसलिए तो मैं को खोकर कोई कुछ भी नहीं खोता है जैसे रात के स्वप्न से जागकर कोई कुछ भी नहीं खोता है ऐसे ही मैं के स्वप्न से जागकर भी कोई कुछ नहीं खोता है रात के स्वप्न से जागकर पाता ही है कुछ जागरण मैं के स्वप्न से जागकर भी पाता ही है कुछ परमात्मा जीवन परमात्मा का जीवन क्षुद्र दीवार गिर जाती है वो क्षुद्र घेरा टूट जाता है वो लक्ष्मण रेखा मैं मिट्टी उसकी कोई जरूरत भी अब नहीं अब तक साथ साथ में तक, साथ में सूत्र तक उसकी जरूरत है उस मैं के सहारे इतनी यात्रा हुई अगर वो मैं न हो तो इतनी यात्रा नहीं हो सकती झूठ भी यात्रा में सही होगी होते हैं भी यात्रा में सहयोगी हो होते मंजिल पर नहीं ले जा सकते मंजिल पर सांस में जा सकते एक ईसाई फकीर रूफ की जेलखानों में बीस साल तक बंद था उसने बहुत अद्भुत किताब लिखी है इन गॉड्स अंडरग्राउंड प्यारा आदमी जेलखाने को जमीन के नीचे अंधेरी कोसी थी उसको भी इन गॉड्स अंडरग्राउंड नाम से एक छोटी सी किताब लिखी वो भी परमात्मा का ही जमीन के नीचे छिपा घर बीस साल तक बंद था अंधेरी कोठी में जहां बीस साल तक रोशनी नहीं दिखाई पड़ी रोटियां फेंक दी जाती है एक बार आदमी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी लेकिन पांच सात दिन के बाद अचानक बगल की दीवार पर कोई खटखट -खट करके आवाज करने लगा सुनने की कोशिश की लेकिन खटखट से क्या समझना आ है लेकिन एक बात समझ में आ गई कि कोई पड़ोसी कैदी थी है फिर 20 साल तक दोनों साथ रहे बीच में दीवाल थी उस पार कोई था फिर उन्होंने खटखट करके धीरे धीरे भाषा ईजाद कर ली। ए के लिए एक चोट बी के लिए दो तीन सी के लिए तीन ऐसी उन्होंने भाषा धीरे धीरे ईजाद कर ली फिर उन्होंने एक दूसरे का नाम जान लिया फिर एक दूसरे को मैसेज और संदेश भी देने लगे फिर एक दूसरे को सुबह उठ के नमस्कार भी करने लगे फिर एक दूसरे को रात विदाई का नमस्कार भी करने लगे फिर तो उनका कम्युनिकेशन धीरे धीरे कटी पकड़ गया कोट विकसित हो गया ये दोनों आदमी अगर कैलखाने से बाहर आ जाए तो क्या ये अब भी दीवारों को ठोक के बात करेंगे नहीं करेंगे वो तो एक दिल्ली लिपि विकसित करनी पड़ी जिसके बिना दीवालों के पार काम नहीं चल सकता आदमी का मैं चारों तरफ की दुनिया जहां हम सब अपनी अपनी दीवालों में बंद हैं वहां से खटखट करके एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती तो हम नाम रखते हैं दूसरे का कहते हैं राम किसी को कहते हैं कृष्ण किसी को कुछ किसी को कुछ सब नाम झूठे कोई बच्चा नाम लेके नहीं आता लेकिन बिना नाम के तो दीवानों के आर पार बात करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो कृष्ण ने खट खट दो दफा राम ने तीन दफा तो हम खट खट करके एक दूसरे से परिचय बना लेते कि जब हम तीन बार खटखटाए तो समझना कि तुमको बुला रहे, तुम हुए राम तुम हुए कृष्ण हम आदमियों का नाम चिपका देते ये कोड लैंग्वेज है जिसमें दीवालों के पार बात करने का और कोई उपाय नहीं सबको हम नाम दे देते हैं मुझे किसी को बुलाना हो तो मैं कहता हूँ राम इधर आओ मेरा भी नाम हो सकता है मेरा भी नाम है लेकिन अगर मैं भी अपना नाम बुलाऊं तो बड़ी दिक्कत होगी समझने में कि मैं किसी दूसरे को बुला रहा हूँ कि अपने को बुला रहा हूं इसलिए कोड लैंग्वेज दो तरफा है जब अपने को बुलाना हो तो मैं कहता हूं मैं और जब किसी दूसरे को बुलाना होता है तो लेता हूं नाम जब आपको भी अपने को बुलाना है तो आप कहते हैं मैं और जब दूसरे को बुलाने है तो आप बुलाते हैं ना। स्वामी राम अमेरिका गए तो वो अपने को भी राम ही कह के बुलाते थे। मैं कहना बंद कर दिया सब आपका कोड लैंग्वेज तोड़िएगा तो, तो गड़बड़ होगी वो अपने को भी राम ही कहते थे रास्ते में कोई हंस दिया किसी ने गाली दे दी तो वो लौट के आके कहते कि आज राम बड़ी मुश्किल में पड़ गए कुछ लोग मिल गए और गालियां रहने लगे तो जो लोग अपरिचित थे अमरीका में वो पूछते कि क्या मतलब क्या कह रहे हैं आप कौन राम तो वो कहते हैं ये राम ये बड़ी उत्तर पड़ गए धीरे धीरे कोर्ट को सुने लो कि ये अपने को भी राम ही कहता है आदमी लेकिन हम अपने को राम कहें या मैं कहें नाम दे या सर्वनाम का उपयोग करें मैं का उपयोग करें ना तो हम मैं को तो लेकर पैदा होते हैं और ना हम नाम लेके पैदा होते हैं बच्चों को पहले तू का पता चलता है बाद में मैं का पता चलता है बच्चे पहले दाऊ कांस होते हैं तू के प्रति चेतन होते हैं पहले उन्हें दूसरों का पता चलता है मैं का पता बाद में चलता है जब तू बहुत सुनिश्चित हो जाते हैं तब इसलिए कई बच्चे ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि इसको भूख लगी छोटे बच्चे कहेंगे कि इसको भूख लगी अभी मैं विकसित नहीं हुआ अभी मैं विकसित होगा इस जिंदगी के व्यवहार में कम्युनिकेशन में जहां सब अपने अपने घेरों में बंद दीवारों में बंद कोड लैंग्वेज विकसित करनी पड़ती में सूचक शब्द है इशारा है उसके बाबत जिसका मुझे भी पता नहीं कि कौन कृष्ण राम सूचक है इशारा उसके बाबत जिसका मुझे भी पता नहीं कौन हम सब दीवानों के पार खड़े हैं उन कहियों की तरह जो अपने अपनी दीवानों के पार से खटखट -खट करते रहते हैं लेकिन ऐसी ही जिंदगी है हमें पहचान नहीं आती ये बात क्योंकि हम अपनी अपनी सेल को अपने अपनी, अपनी दीवानों को अपने सांस लिए जाते वो कैदी बन है एक जगह जी दीवारें स्थिर हम जन्म के साथ अपने काराग्रह को लेकर साथ चलते इसलिए हमें कभी पता नहीं चलता कि मैं अपनी दीवारें अपने साथ लिया एक पति और पत्नी भी जिंदगी भर दो दीवारों के पार्ड लैंग्वेज में बात करते हैं जो बहुत मुश्किल से कभी समझी जाती कभी नहीं अक्सर तो नहीं समझी जाती पिता और बेटे भी बात करते हैं, मित्र भी बात करते हैं लेकिन दीवारों के पास खटखटाते कुछ है दूसरा कुछ समझता है उधर से खटखटाता है यहाँ कुछ समझते है लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि मैं भी और तू भी दोनों ही शब्द काम चलाओ योगी भी नहीं सत्य नहीं है उपयोगिता है सत्य नहीं है इसलिए जैसे ही हम मैं की खोज में निकलेंगे हम पाएंगे मैं कहीं भी नहीं no to be found. है ही नहीं कहीं जैसे जिस आदमी का नाम कृष्ण है वो अगर अपने भीतर कृष्ण की खोज में जाए तो क्या कहीं कृष्ण मिलेगा वो लेबल तो डब्बे के बाहर हुआ है कंटेनर के बाहर उसे भीतर खोज में जाइएगा तो कहीं भी नहीं पाइएगा मैं भी भीतर कहीं नहीं हूं ये काम चलाउ शब्द हैं भाषा की ईजादे हैं लेकिन जरूरी है और साथ में सूत्र तक साधक को इनसे बाधा नहीं पड़ती बल्कि सहयोग मिलता है क्योंकि साथ में सूत्र तक वो मैं की ही खोज में आता है मैं के लिए शक्ति मैं के लिए शांति मैं के लिए मुक्ति मैं के लिए परमात्मा वो इसकी खोज में आता है सातवें तक सात में तक, साथ में तक। मैं उपयोगी है सत्य में सातवे के बाद मैं बाधा बनना शुरू हो जाता उसकी गई आठ में पर वो कोड लैंग्वेज पड़ती आठ में पर तोड़ते वक्त पीड़ा होती क्योंकि इसी मैं के लिए सब कुछ किया इसी मैं के लिए जिए इसी मैं के लिए मरे इस मैं नो कितने जन्म लिए हिंदुस्तान से फकीर चीन गया बोध धर्म उसका नाम था चीन का सम्राट उसका स्वागत करने आया था रा, रास्ते पर जब साम्राज्य प्रवेश के समय स्वागत किया बोधि धर्म का तो सम्राट ने मौका देखकर कहा कि मैं बहुत असान्त हूँ कुछ रास्ता बताएं बोध धर्म ने कहा कि कल सुबह तीन बजे आ जाओ तो शांत कर देंगे उस सम्राट ने बहुत से से सवाल पूछे किसी ने कुछ रास्ता किसी ने कुछ रास्ता बताया था लेकिन ये आदमी अद्भुत मालूम पड़ा इसने कहा बजे आ जाओ शांत कर ले थोड़ा तो शक हुआ कि मामला इतना आसान नहीं हो सकता जिंदगी भर आसान रहा सब उपाय कर लिए और शांति नहीं हुई उसने फिर कहा बोली धरस ने शायद आपको मेरी जटिलता का पता नहीं धन जितना चाहिए पा चुका हूं लेकिन शांति नहीं मिलती उपवास जितने कहे करने के फकीरों में उतने की है शांति नहीं मिलती मंदिर बनवाए है लाखों शांति नहीं मिलती पुण्य जितना बताया किया है उससे दोगुना शांति नहीं मिलती उस फकीर ने तो ज्यादा बातचीत नहीं सुबह तीन बजे आ जाओ शांत कर देंगे उसको हैरानी हुई ठीक सोचा कि तीन बजे देखेंगे बस शक हुआ की इस आदमी के पास आना भी की नहीं आना सीढ़िया उतरता था मंदिर की जहाँ बोधि ठहरा था आखिर सीढ़ी पे पहुंचा था की बोधि धर्म ने चिल्ला सुन मैं को तो सांस ले आना नहीं तो मैं शांत किसको करूंगा उसने कहा और पागल सुन कहा जब मैं आऊंगा तो मैं तो सांस रहेगा ही उसने कहा ध्यान रख के ले आना धर्मत छोड़ाना रात में उसने कई दफा सोचा कि जाना कि नहीं फिर सोचा इतना हिम्मत भी कभी नहीं मिला जिसने का शांत कर देंगे सुबह तीन बजे हिम्मत जुटा के आया चढ़ा सीढ़िया चढ़ भी नहीं पाया था कि बोली धर्म ने कहा कि मैं को साथ लाया या नहीं तो सम्राट वो ने कहा आप कैसी मजाक की बातें करते हैं? मैं आ ही गया हूँ तो मैं को साथ लाने की बात क्या है उस बोधि धर्म ने कहा कि नहीं मैं पूछता जान कर ही मैं नहीं तुझे दिखाई पड़ रहा कि हूं किसको करूंगा उस बोधि धर्म की समझ उसकी बात उस तो सम्राट मुख्य समझ में कुछ आई नहीं फिर भी उसने कहा ठीक अब तू आ गया तू कहता सांत ले आया है तू तो बैठ आख बंद कर और पकड़ अपने मैको की कहान और पकड़ के मुझे दे दे तुम्हें तो शांत कर दूसरे उस ने का मुझे रात ही शक होता था कि नहीं आना चाहिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मैं क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं पकड़ के आपको दे दू तो बुद्ध धर्म तो मुझे ना दे सके छोड़ अपने भीतर खुद तो पकड़ ही सकता है सम्राट ने कहा है, है, है, अकेला आ गया भिक्षु का भरोसा करके पता नहीं ये क्या करने को उतारू बोध धर्म बीच बीच में उसका सिर डंडे से हिलाता है और कहता है खोज एक भी को छोड़ मत देहा मिले पका आधा घंटा बीत गया है पौन घंटा बीत गया घंटा भर बीत गया दो घंटे बीत गए और वो सम्राट न मालूम खो गया है फिर सुबह का सूरज निकलने लगा फिर बोधि धर्म ने कहा की अब मेरे स्नान वगैरह करूं, अभी तक नहीं तो कर पाया उस तो सम्राट ने आंखें खोली और बोधि धर्म के चरणों पर गिर पड़ा उसने कहा तो मैंने कभी ख्याल नहीं किया था कि मैं जैसी कोई भीतर है ही जब मैं खोजने गया तो कहीं पाता ही नहीं सब कोने का देखता तो तो धर्म ने कहा कर शांत हो ही गया क्योंकि जहां मैं नहीं है वहां अशांति कह थी ये तीन घंटे मेरे शांति के ही घंटे थे जैसे जैसे मैं खोजने लगा और जैसे जैसे पाने लगा कि नहीं पा रहा हूं वैसे वैसे कुछ शांत होता चला गया अब मैं कह सकता हूं कि मैं अशांत था ऐसा कहना ही गलत था मैं ही अशांति थी बुद्ध धर्म कहा जा और अब दोबारा जरा मैं से सावधान रहना इसको फिर मत पकड़ लेना सम्राट दूर अपनी कब्र पर लिखवा गया है लाखों सन्यासियों और साधुओं के वचन सुने हजारों शास्त्र सुने लेकिन कुछ राज पकड़ने ना आया और एक अजीब से फकीर की बात में आकर भीतर जांच कर देखा और सब राज खुल गए वहां कोई मैं था ही नहीं जिसे शांत करना था वहां कोई मैं था ही नहीं जिसे शुद्ध करना था वहां कोई मैं था ही नहीं जिससे लड़ना था और जिससे जीतना वहां कोई मैं था ही नहीं जिसके लिए मोक्ष और परमात्मा खोजना वहां मैं था ही नहीं आत्मा सूत्र मैं की खोज और मैं के खोने का सूत्र जैसे ही मैं खो जाता है सब मिल जाता है मैं का मतलब है हमने कुछ पकड़ा है सबके खिलाफ मैं तो अगर ठीक से कहूं तो मैं का मतलब है प्रतिरोध कर बिंदु ए पॉइंट ऑफ रेसिस्टेंस ये मैं हमने पकड़ा है सबके खिलाफ सबकी दुश्मनी में, सबको छोड़ के पकड़ा है ये मैं ऐसा ही है जिस जिससे राष्ट्रों की सीमाएं हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं भी खोजने जाएं कहीं कोई सीमा नहीं जहां हिंदुस्तान खत्म होता है और पाकिस्तान शुरू होता है कहीं कोई सीमा नहीं जहां हिंदुस्तान खत्म होता है और चीन शुरू होता है सिर्फ राजनीतिज्ञों के मस्तिष्कों को छोड़कर ये सीमाएं कहीं भी नहीं और राजनीतिज्ञों के पास अगर मस्तिष्क होते तो भी ठीक था राजनीतिक नक्शों को छोड़कर कहीं कोई सीमाएं नहीं जाए ऊपर जरा ऊपर आकाश से देखें तो कोई हिंदुस्तान नहीं कोई पाकिस्तान नहीं कोई चीन कोई जापान नहीं कोई सीमाएं नहीं अगर मंगल पर कोई होगा और जमीन की तरफ देखता होगा तो कोई सीमा दिखाई पड़ेगी जब पहली दफ़ा यूरी गाजरन अंतरिक्ष में गया तो आशा कर रहे थे उसके देशवासी कि वो वहां से अंतरिक्ष से संदेश भेजेगा चिल्लाएगा सोवियत रूस की जय कुछ कहेगा लेकिन जो पहला शब्द यूरी गागरिन के मुंह से निकला वो समझने जैसा है वो योग का बहुत पुराना अनुभव है किसी और आकाश में उठने का यूरी गागरिन के मुंह से नहीं निकला माय रसा उसके मुंह से निकला माय वर्ण माए अर्थ उस ऊंचाई से देखने पर कोई देख नहीं रह गया उस ऊंचाई से देखने पर पूरी जमीन एक हो गई सारी दुनिया एक हो गई उसके मुंह से निकला मेरी पृथ्वी मेरी दुनिया पूछा कि तुमने क्यों तो कहा मेरा रूस? उसने कहा वहां कोई रूस न रह गया वहां सब सीमाए खो गई ऐसे ही भीतर के आकाश में जब कोई जाता है तो वहां मैं और तुम की सीमाए खो जाती है वे भी मनुष्य की काम चलाऊ एक नक्शे पर खींची गई सीमाएं झूठी सीमा बनाता है मेरा मैं भी उतनी ही सीमा बनाता है मेरा धर्म जितनी झूठी सीमा बनाता है मेरा मैं भी उतनी झूठी सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। लेकिन ये झूठ सातवे तक चलेंगे सातवें के बाद नहीं चल सकते जमीन पर ही चलना हो हरिजांडल चलना हो तो रूस और हिंदुस्तान और पाकिस्तान चलेंगे लेकिन वर्टिकल उड़ान लेनी हो आकाश में उठना हो तो रूस हिंदुस्तान खो जाएंगे जिसको भीतर के आकाश में ऊपर उठना हो उसे मैं और तू सब खो जाएंगे और जब मैं और तू खो जाते हैं तो जो सेक्स रह जाता है दी वो जो बच्च रहता है वही परमात्मा है ये आत्मा सूत्र और नौवा सूत्र छोटा सा है उसे कह के अपनी बात मैं पूरी करूंगा पहला सूत्र मैंने कहा था जीवन ऊर्जा है नौवा सूत्र है योग का मृत्यु की ऊर्जा डेथ इज टू इनर्जी जीवन ही ऊर्जा है ऐसा मृत्यु की ऊर्जा जीवन ही जीवन है ऐसा नहीं मृत्यु भी जीवन और जीवन ही चाहने योग्य है ऐसा नहीं मृत्यु भी बहुत प्यारी और जीवन ही स्वागत योग्य है ऐसा नहीं मृत्यु के लिए भी खुला द्वार चाहिए और जो मृत्यु के लिए राजी नहीं है जीवन से वंचित रह जाएगा और जो मृत्यु के लिए राजी है वो परम जीवन का अधिकारी हो जाता मृत्यु भी ऊर्जा है मृत्यु भी परमात्मा है मृत्यु भी प्रभु है ये योग का परम सूत्र अंतिम सूत्र है जो मृत्यु को भी जीवन की तरह देख पाएगा है ही सिर्फ देखने की बात है और आठवें सूत्र के बाद देखना संभव हो जाएगा जिस दिन पता चलेगा मैं नहीं हूं उसी दिन पता चलेगा मृत्यु किसकी मृत्यु कैसी कौन मरेगा कौन मर सकता है लोग जब तक कहते नहीं कि मैं नहीं मरूंगा मैं अमर हूं आत्मा में है तब तक समझना कि सब बातचीत सुनी सुनाई जब कोई कहे कि मैं नहीं हूं और जो है वो अमृत है तब समझना कि कोई बात हुई मैं तो अमर होना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं, नहीं जो अमर होना चाहता है वो है लोग और जो अमर है उसका हमें पता नहीं रामकृष्ण मरे तो मरने के तीन दिन पहले पता चल गया था कि रामकृष्ण विदा होते तो उनकी पत्नी शारदा परेशान चिंतित रोती थी तो रामकृष्ण ने कहा कि लेकिन तू क्यों रोती क्योंकि वो जो है वो तो मरेगा नहीं और औरतू मुझे प्रेम करती थी कि उसे जो है शारदा ने कही मैं उसी को प्रेम करती हूँ जो है तो रामकृष्ण का फिर फिक्र छोड़ दे फिर जब ये मर जाए जो नहीं है तो चूड़िया मत फोड़ना हिंदुस्तान में एक ही विधवा थी शारदा जिसने चूड़िया नहीं फोड़ी फिर रामकृष्ण मर गए सब रोए लेकिन शारदा चूड़ी फोड़ने को प्राचीन है वो वैसी ही रही जैसी थी सबने कहा ये क्या करती हूँ रामकृष्ण मर गए उसने कहा कि जो मर गया वो था ही नहीं जो था वो है, है उसके में। चूड़िया रामकृष्ण के मरने के बाद सदभा रही उसके मुंह से कभी नहीं निकला सिर्फ रामकृष्ण मर गए और जब भी कोई पूछता तो वो कहती शरीर जीवनसीन हो गया था उन्होंने वस्त्र बदल लिए वस्त्र ही बदलते आवरण ही बदलते जिस दिन ये पता चलेगा आठवें सूत्र पर पता चलेगा कि मैं तो हूं कौन मरेगा तब कैसा मरना है तब मरने का कोई उपाय ना रहा तब कोई तलवार से काटे तो किसे काटेगा मैं को काट सकता है और किसे काटेगा जब मैं ना रहा तो कोई कटने वाला ना रहा कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है कि नहीं कोई मरता है नहीं कोई मारता है उसका उसका अर्थ उसका अर्थ इतना ही है कि नहीं कोई है जो दिखाई पड़ रही है छायाएं वे सूरज के बढ़ने और डलने से छोटी बड़ी हो जाती है नहीं सूरज की छाया से छोटी बड़ी होती रहती से ब्राम ने कहानी लिखी है कि एक लोंगड़ी सुबह सुबह निकली है भोजन की तलाश सूरज उग रहा है लोमड़ी के पीछे है सूरज बड़ी छाया पड़ती है उस लोंगड़ी की दूर दरख्तों जैसी उस लोमड़ी ने सोचा आज तो बहुत भोजन की जरूरत पड़ेगी इतना बड़ा शरीर है उसके पास लोमड़ी के पास कोई दर्पण तो नहीं है कि शरीर को देख ले उसके पास छाया है और दर्पण में भी छाया ही दिखेगी और क्या दिखेगा और दर्पण के इस पार जो खड़ा है वो भी जो जानते हैं कहते हैं छाया है। देखिए छाया लंबी वृक्ष हो जाए सोचा मन में बड़ी मुश्किल है। आज तो बड़े भोजन की तलाश करनी पड़ेगी कम से कम एक ऊट मिले तो काम चले फिर खोजती रही दोपहर हो गई सूरज ऊपर आ गया छाया सिकुड़ के छोटी हो गई उस लोमड़ी ने नीचे देखा कहा भूख तो बहुत लगी अब तो कुछ छोटा भी मिल जाए तो चलेगा छाया सिकुड़ गई छोटी छोटी हो गई लेकिन वो तो लोमड़ी छाया को ही अपना हो ना जिसे हम शरीर कहते हैं वो बहुत एक गहरे डायमेंशन में छाया से ज्यादा नहीं है एक छाया जो रूपाकृत हो गई है रूपायत हो गई एक छाया जो शक्ति के कणों के स्थगन परिभ्रमण से दिखाई पड़ने लगी उस छाया का आना और जाना है लेकिन जब तक मैं तब तक उस छाया के साथ तादात्म है आइडेंटिटी नोमा सूत्र है मृत्यु भी जीवन है मृत्यु भी ऊर्जा है मृत्यु भी परमात्मा है और जो मृत्यु को भी परमात्मा जान लेता वो निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है <laughs> निर्वाण का अर्थ है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जिसको अब मृत्यु नहीं रही थी निर्वाण का अर्थ है ऐसा मरना जहां मरना नहीं है ये नौ सूत्र मैंने योग के आपसे कहे ये नौ सूत्र बारह डायमेंशन में कहे जा सकते बारह ढंग से कहे जा सकते ये मैंने सिर्फ एक ढंग से कहा ये नौ सूत्र बारह ढंग से कहे जा सकते और और नौ का गुणा आप करते हैं तो एक सौ आठ हो जाता है सन्यासियों के गले में जो मालाएं आपने देखी हैं वो एक सौ आठ योग के नौ सूत्रों के बारह ढंग से कहे जाने के सूचक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और उन एक सौ के नीचे एक एक सौ नवा फल भी रुद्राक्ष का लटका हुआ देखा होगा इन एक सौ आठ ढंगों से कोई कहीं से भी चले उस एक पर पहुंच जाता है ये मैंने सिर्फ एक डायमेंशन एक आयाम में योग के नौ सूत्र आपसे कहे ये बारह ढंग से कहे जा सकते हैं और उस तरह एक सौ आठ ध्यान की विधियां बन जाती है प्रत्येक सूत्र से ध्यान की विधि विकसित हो जाती है लेकिन कोई कहीं से भी पहुंचे वहीं पहुंच जाता है और कोई ना भी पहुंचे कहीं से तो जहां खड़ा है वहीं खड़ा है सिर्फ पता नहीं चलता कि कहां खड़ा हूं एक फकीर के संबंध में मैंने सुना है कि वो एक तीर्थ यात्रा के मार्ग पर पड़ा रहता था तीर्थ यात्री चमके पहाड़ जाते थे तो फकीर से कहते थे यहीं पढ़े हो यहीं पढ़े हो ऊपर में चलोगे तीर्थयात्रा पर तो वो फकीर कहता तुम जहाँ जा रहे हो मैं वही हूँ उससे पूछता तुम यहीं पढ़े रहोगे कभी ऊपर की यात्रा न करोगे तो वो फकीर कहता तुम जहाँ से आ रहे हो मैं वहीं हूँ वे तीर्थ यात्री समझते न समझते वहां से चले जाते होंगे जिस दिन पता चलता है यात्रा के बाद तो बड़ी हंसी आती है। फकीर कहते हैं कि जब पता चलता है तो बड़ी हसी आती है। में एक कहावत है कि जब पता चलता है तो सिवाय चाय की प्याली में चुस्की लेके हंसने को कुछ भी नहीं बचता जब कोई फकीर रिंझाई से पूछ रहा था कि ये क्या बोला है ये कैसी बात क्या हमने सुना है जब निर्माण की स्थिति उपलब्ध होती तो सिवाय, चाय चाहे और हंसने तो को कुछ भी नहीं बचता तो रिंझाइने का सच में कुछ नहीं बचता क्योंकि जब पता चलता है तब ये भी पता चलता है कि ये तो मैं सदा से था जो मुझे मिला है वो मिला ही हुआ था और जो मैंने खोजा है उसे कभी खोया ही नहीं था लेकिन फिर भी इतनी यात्रा करनी पड़ती है छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी कर दूं। मैंने सुना है एक अरबपति आदमी को मृत्यु के पहले मरने के पहले पता चला कि उसे सुख अभी तक नहीं मिला सौभाग्यशाली होगा कुछ को तो मरने के बाद ही पता चलता है उससे पहले पता चला कि मुझे सुख अभी तक नहीं मिला है मौत करीब थी जोतियों ने कहा दिन ज्यादा नहीं जल्दी करो उसने कहा जल्दी तो मैं सदा से कर रहा हूं लेकिन सुख है और अब मेरे पास खरीदने के साधन है कोई भी कीमत हो ना खरीदने को राजी हु उन जोतियों ने कहा हमें इसका पता नहीं हम सिर्फ इतना कह सकते हैं जल्दी करो क्योंकि मौत करीब अगर तुम्हें पता चल जाए तो हमें भी खबर कर देना क्योंकि जल्दी हमें भी करनी है मौत करीब अपने घोड़े परी पर और गाँव गाँव जाके चिल्लाने लगा कि कोई की कोई मुझे सुख की झलक भी दे दे तो सब ने देने को तैयार फिर वो उस गांव में पहुंचा जिसने एक बहुत अद्भुत सूफी फसीर करने वाला था गाँव के लोगों ने कहा तुम ठीक जगह आ गए इस तरह की उल्टी सीधी बातों को हल करने वाला एक आदमी इस गांव में है कहा उल्टी सीधी बातें तो गांव के लोगों ने कहा कि हम भी उसके सत्संग में रहते हुए कुछ उल्टी सीधी बातें सीख गए एक तो हम ये सीख गए कि ये उल्टी ही बात है क्योंकि धन से कभी कोई सुख की झलक भी नहीं कर सकता सुख तो बहुत दूर लेकिन तुम आ गए तो ठीक किया तुम ठीक जगह आ गए इस गांव में वो आदमी उसे खोजा गया गांव वाले उसके पास ले गए सुखी फकीर नसरुद्दीन एक झाल के नीचे बैठा था, आंच रही थी। गांव के लोगों ने कहा ये रहा वो आदमी उस ने अपने सोने की हीरे जबारात के नीचे पटक दी और कहा ये है मैं देने को तैयार हूँ करोड़ों का इसमें सामान मुझे सुख की एक झलक चाहिए उस फकीर ने नीचे से ऊपर तक देखा उसने कहा बिल्कुल पक्की झलक चाहिए पक्की झलक चाहिए वो इतना कह भी नहीं पाया था कि उस फकीर ने वो झोली उठाई और भाग खड़ा हुआ एक क्षण तो अबात रह गया वो अमीर फिर चिल्लाया कि मैं लुट गया मर गया, लेकिन मतलब तो ले में काफी दूर निकल गया था गांव के लोग तो जानते थे उस फकीर को, कि वो कुछ उल्टा करेगा, तो हमने पहले ही कहा था कि ये ये आदमी ने जो बातों का जवाब दे सकता तो उस आदमी ने अमीर ने कहा ये कोई जवाब पकड़ भागे लोग वो अमीर वो गाँव तो परिचित था फकीर का गली को चक्कर देने लगा पूरा गाँव जब गया पूरे गांव को जगाने के लिए उसने चक्कर भी दिया फिर सारा गाँव दौड़ रहा जगह घोड़ा खड़ा था जहाँ से उठाई थी झाल के पीछे खड़ा हो गया अमीर भागता भागता पसीने से पथ पहुंचा झोली देखी उठाई छाती से लग रही और परमात्मा को कहा तेरा बड़ा धन्यवाद उस फकीर ने कहा पीछे से झाल के कुछ झलक मिली ने का बिल्कुल मिली बड़ा सुख मालूम पड़ रहा है उस फकीरने का बस अब तुम अपने घोड़े पे बैठो और जाओ जिस चीज के हम मालिक ही है उसको भी जब तक हम खोना नहीं तब तक पता नहीं चलता सुख बड़ा ये पूरे संसार की यात्रा उसी को खोने की यात्रा है जिसे पाना है जो मिला ही हुआ है, है, उसे एक खोए दिन दिन हमें पता नहीं चल सकता। हम खोया है, अब खोजना पड़ेगा। जिस दिन खोज लेंगे, उस दिन चाय पीने और हंसने के सिवा कुछ बचेगा नहीं चीन में तीन फकीर जब उपलब्ध हो गए ज्ञान को तो गांव-गांव में हंसते हुए घूमने लगे और जब भी कोई उनसे कुछ पूछता तो वो हंसते एक हंसता दूसरा हंसता तीनों हंसते फिर हसी पूरे गांव में फैल जाती फिर चौरस्ते पे पूरे लोग होकर हंसते, लोगों से पूछते चौरसते किस लिए का फवाड़ा छूट जाता फिर वो तीनों प्रसिद्ध हो गए पूरे चीन में फ्री लाफिंग तीन हंसते हुए फकीर मरने के पहले कागज पर लिख के रख गए कि हम अपने पे हंसते थे क्योंकि जिसे खोजते थे वो हमारे पास था और हम तुम पर हंसते हैं क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे पास नौ सूत्र इन चार दिनों में मैंने आपसे कहे इसलिए नहीं की आपकी थोड़ी सी बौद्धिक समझ बढ़ जाए इसलिए भी नहीं कि आप थोड़े से और ज्ञानी हो जाए ज्ञानी वैसे ही आप काफी हैं सभी है इस ज्ञान में थोड़ा और एडिशन करने से कुछ भी नहीं होगा ये वैसे ही काफी है बहुत जन्मों का ज्ञान है सबके पास ये सूत्र मैंने आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कहे ये सूत्र मैंने आपसे आपका ज्ञान छीन लेने के लिए ही कहे ये सूत्र आपको कुछ सिद्धांत मिल जाए जिनको आप पकड़ के सहारा बना लें, इसलिए मैंने नहीं कह आपके पास बहुत सिद्धांत हैं और आपके पास बहुत सहारे के लिए शास्त्र हैं, और अगर उनसे ही आप बच सकते होते तो बच गए होते इन मेरे थोड़े से शब्दों को और सहारा बना के आप नहीं बच सकेंगे सब सिद्धांत सब शास्त्र सब शब्द बोझ बन जाते हैं सिर्फ और डुबा देते हैं मैंने इसलिए ये बातें नहीं कही कि आपका सहारा बन जाए मैंने तो इसलिए आपको ये बातें कही कि आपको अपने बेसहारा होने का पता चल जाए मैंने इसलिए ये बातें नहीं कही ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूं कि आपको समझाने से कुछ समझ आ जाएगी बिल्कुल ऐसी नासमझी ना नहीं करता ही नहीं। मेरे समझाने से आपको समझ आ जाएगी। ऐसा होता तब तो बड़ी आसान बात थी तब तो एक आदमी समझ लेता और सबको समझा देता और अब तक सारी दुनिया समझदार हो गई होती लेकिन बुद्ध थक के मर जाते कृष्ण थक के मर जाते जीसस थक के मर जाते हैं महावीर थक के मर जाते हैं दुनिया की नासमझी इंच भर इधर उधर नहीं टलती इसलिए अब कोई समझदारी से कुछ हो जाएगा ऐसा मेरा मन में नहीं फिर मैंने आपसे ये बातें तो मैंने ये बातें आपसे इसलिए कही कि आप को अगर अपनी समझदारी पे थोड़ा शक आ जाए तो काफी अगर आप थोड़े संदिग्ध हो जाए और आपको अपनी समझदारी पे थोड़ा शक आ जाए तो काफी है पर्याप्त मैंने ये बातें इसलिए आपसे कही कि कब आप समझेंगे कि समझ पर्याप्त नहीं है कुछ और करना पड़ेगा समझते रहने भर से कुछ भी नहीं होगा नासमझी ढक जाएगी और मौजूद रहेगी मिटेगी नहीं समझना काफी नहीं टू नोट इट्स नॉट इनफ कुछ करना भी पड़ेगा असल में बिना किए असली समझ कभी नहीं आती बिना किए जो समझ आती है वो सिर्फ समझ का धोखा होती डिसेप्शन होती और सिर्फ के अपनी दे देते दे दे। मैंने ये बातें ये आप करने की याद नहीं बढ़ सके एक इंच भी चले तो हजार इंच सोचने की बजाय बेहतर और एक रस्ती भर करे तो पहाड़ तो और ज्ञान की वजह है क्यूँकी पहाड़ और ज्ञान भी बचा नहीं सकता रस्ती हर ज्ञान बचान की बात नहीं हो वो किया हुआ जो जाना हुआ है करके वही नाव बनता है और जो सुनते समझ के जाना हुआ है वो भी नाव बन जाता है लेकिन काल की नाव बन जाता है कागज की नाव अगर बैठे ना तो शायद नारीबाज कर जाए और अगर बैठे सब तो नीबाज नहीं होती लेकिन हम सब कागज की नाव में बैठे है कागज की नाव के अलग अलग नाम हैं किसी की कागज का नाम कुरान किसी की कागज का नाम बाइबल किसी की कागज का नाम ले किसी की कागज का नाम कुछ और लेकिन सब कागज की नाव है कागज पर लिखे गए काले अक्षरों के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं परमात्मा को खोजना हो तो जीवन की ऊर्जा में भोजन खोजना पड़ता है वही मिलती है गीता जो सद में कागज नहीं वही मिलती है कुरान जो कागज नहीं वही मिलता है वेद तो कागज का है जो परमात्मा का सब बातें इस आता में गई कि शायद आपको तो थोड़ा धरका लग जाए और आप किसी याद कर मैं इन बातों को सुना बहुत अनु हूँ